अमृतवाणी त्याग और वैराग्य दस सौ संतानवे किसी आदमी को कोई नौकरी नहीं थी उसकी पत्नी उसे हमेशा नौकरी ढूंढने के लिए परेशान किया करती एक बार उसका लड़का बहुत बीमार पड़ा और कुछ दिन तक अत्यधिक पीड़ा भोगने के बाद एक दिन वह चल बसा उसके मर जाने पर जिस समय घर में रोना पीटना चल रहा था ऐसे समय वह आदमी कपड़े बदल कर घर से बाहर निकल गया उस समय घर के सभी लोग शोक मग्न थे इसलिए उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया पर कुछ देर बाद जब वह नहीं दिखाई दिया तब सब लोग उसे ढूंढने लगे वह कहीं नहीं मिला तब सब बड़े चिंतित हो गए काफ़ी देर के बाद वह आदमी आता हुआ दिखाई दिया उसे देखते ही उसकी पत्नी ने गुस्सा होकर उससे पूछा कहाँ गए थे वह बोला क्यों नौकरी की तलाश में स्त्री चिलमिला बोल उठी तुम कैसे अजीब हो जी क्या तुम्हारे मन में तनिक भी दया माया नहीं है आज ही सोने जैसा बच्चा चल बसा और तुम्हारे मन में थोड़ा भी दुख नहीं हुआ आज तुम नौकरी ढूंढने निकले तब वह आदमी हंसकर बोला देखो एक दिन मैंने सपना देखा था कि मेरे साथ लड़के हैं और बहुत धन दौलत है मैं उनके साथ खूब आनंद मना रहा हूँ ऐसे समय मेरी नींद खुल गई और फिर वे सब के सब जाने कहाँ गायब हो गए उस समय तो उन सात बच्चों के लिए मुझे कोई दुख हुआ नहीं जो संसार को सपनों मत जानता है वह साधारण मनुष्यों की तरह संसार के सुख दुखों से लिप्त नहीं होता दस सौ अंठानबे एक बार एक युवक सन्यासी किसी के घर भिक्षा मांगने गया वह वा बाल सन्यासी था उसे संसार का कोई अनुभव नहीं था घर में से एक जवान लड़की ने आकर उसे भिक्षा दी सन्यासी ने उसके स्तनों को देखकर पूछा इसकी छाती में क्या फोड़े हुए हैं लड़की की मां बोली नहीं बेटा इसके पेट से बच्चा पैदा होगा इसलिए भगवान ने इसे ये स्तन दिए हैं इन स्तनों से बच्चा दूध पिएगा सुनते ही सन्यासी भूल उठा तब चिंता किस बात की है मैं फिर क्यों भिक्षा मांगूँ जिन्होंने मेरा सृजन किया वही मुझे खाने को भी देंगे दस सौ निन्यानबे एक व्यक्ति तथा तो उसकी पत्नी दोनों संसार से विरक्त हो घर द्वार छोड़कर विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करते हुए घूम रहे थे चलते हुए उस व्यक्ति को राह में एक स्थान पर एक बहुमूल्य हीरा पड़ा हुआ दिखाई दिया उसकी पत्नी कुछ पीछे थी हीरे को देखते ही पति के मन में विचार आया हीरा देखकर मेरी पत्नी के मन में लोभ पैदा न हो जाए और वह तुरंत उसे ढाँकने के लिए उस पर धूल उठाकर डालने लगा इतने में उसकी पत्नी निकट आ पहुंची और उसने पूछा यह क्या कर रहे हो पति झेप गया पत्नी ने पैर से धूल हटाकर उस हीरे को देखते हुए कहा अब भी तुम्हारे भीतर हीरा और धूल में भेदबुद्धि बनी हुई है तब तुम घर छोड़कर निकल क्यों आए एक हजार एक सौ वैराग्य कैसे साधा जा सकता है एक बार एक स्त्री ने अपने पति से कहा मेरा भैया सन्यासी बनने वाला है उसके लिए वह काफ़ी दिनों से कुछ कुछ तैयारी कर रहा है पति ने कहा हट पगड़ी वह कभी सन्यासी नहीं बन सकेगा इस तरह तैयारी करके सन्यासी नहीं बना जाता स्त्री बोली फिर भला किस तरह सन्यासी बना जाता है किस तरह सन्यासी बना जाता है देखना चाहती है कहकर पति ने झट सब वस्त्र फाड़कर केवल कॉपिन पहन लिया और स्त्री से आज से तू मेरी माँ हुई कहते हुए घर से निकल पड़ा फिर वह कभी नहीं लौटा ग्यारह बनत बनत बन जाई, चलो राम का नाम लो जैसी उनकी मर्जी यह सब संबंध वैराग्य है जिसे तीव्र वैराग्य होता है उसके प्राण भगवान के लिए इस प्रकार व्याकुल रहते हैं जैसे अपनी कोक की संतान के लिए मां के प्राण व्याकुल रहते हैं जिसे तीव्र वैराग्य होता है वह भगवान के बिना और कुछ नहीं चाहता संसार उसे कुएँ जैसा प्रतीत होता है लगता है कि अब डूबा सगे संबंधी काले नाक की तरह प्रतीत होते हैं उनसे दूर भागने की इच्छा होती है और वह भागता भी है वह ऐसा कभी नहीं सोचता कि पहले घर का बंदोबस्त कर लूँ फिर इस पर चिंतन करूँगा उसके भीतर बड़ी जिद रहती है तीब्र वैराग्य किसे कहते हैं इसकी एक कहानी सुनो किसी देश में एक बार सूखा पड़ा किसान लोग दूर से नालियाँ काट काट कर खेत में पानी लाने लगे एक किसान बड़ा ज़िद्दी था उसने एक दिन प्रतिज्ञा की कि जब तक नदी के साथ नाली का सहयोग होकर पानी न आने लगे तब तक बराबर नाली खोजता रहूंगा इधर नहाने खाने का समय हो गया उसकी पत्नी ने लड़की के हाथ तेल भिजवा दिया लड़की बोली पिताजी दोपहर हो गए तेल लगा कर नहा लो उसने कहा तू जा मुझे अभी काम है दोपहर ढल गई पर वह काम में डटा रहा नहाने का नाम तक नहीं लिया तब उसकी पत्नी खेत में जाकर कहने लगी अभी तक नहाया क्यों नहीं उधर रोटियां ठंडी हो गई तुम हर एक काम में ऐसा ही हट किया करते हो काम कल करते नहीं तो खाने पीने के बाद ही कर लेते किसान हाथ में गुदार उठाए गालियां देता हुआ स्त्री को मारने दौड़ा बोला तेरी अकल चरने गई है क्या देखती नहीं बारिश हुई नहीं खेती बाड़ी का काम कुछ हो नहीं पाया इस बार लड़के बच्चे क्या खाएंगे सब भूखे मरेंगे मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि आज पहले खेत में पानी लाऊँगा उसके बाद ही नहाने खाने की बात होगी उसके तेवर देख उसकी स्त्री भाग गई। किसान ने दिन भर जी तोड़ मेहनत करने के बाद आखिर शाम के समय नदी के साथ नाली को जोड़ ही दिया फिर एक ओर बैठकर देखने लगा नदी का पानी कैसे कलकल कर कल कल बहता हुआ खेत में आ रहा है तब उसका मन शांति और आनंद से भर उठा फिर घर जाकर उसने स्त्री को पकार कर कहा अब थोड़ा तेल लिया और चीलम में तम्बाकू भर दे उसके बाद निश्चिंत होकर स्नान भोजन कर वह चैन से सोता हुआ खर्राटे लेने लगा ऐसी जिद तीब्र वैराग्य की उपमा है एक और किसान था वह भी खेत में पानी लाने गया था पर जब उसकी पत्नी खेत में गई और बोली समय बहुत हो गया है अब चलो इतनी ज़्यादा मेहनत न करो तब उसने कोई विरोध न कर चुपचाप कुदाल रख दी और बोला अच्छा तो कहती है तो चल वह किसान कभी खेत में पानी नहीं ला सका यह मंद वैराग्य की उपमा है हट के बिना जिस प्रकार किसान खेत में पानी नहीं ला सकता उसी प्रकार मनुष्य भी ईश्वर दर्शन नहीं कर सकता ग्यारह सौ दो एक मछुआ रात के समय किसी के बगीचे में घुसकर तालाब से चोरी चोरी मछलियां पकड़ रहा था मालिक को इसकी खबर लग गई और उसने लोगों को बुलाकर बगीचा घेर लिया वे लोग मसाल जलाकर चोर को ढूंढने लगे इधर मछवे ने स्वयं को बचाने के लिए झट शरीर में थोड़ी राख मल ली और एक पेड़ के नीचे साधु सच कर बैठ गया उन लोगों ने बहुत खोज तलाश की पर चोर कहीं नहीं मिला केवल एक पेड़ के नीचे एक साधु भभूत रमाए ध्यान मग्न बैठा हुआ दिखाई दिया दूसरे ही दिन गाँव भर में खबर फैल गई कि अमूक के बगीचे में एक बड़े भारी महात्मा आए हुए हैं फिर क्या था सब लोग फूल फल मिठाई आदि लेकर साधु के दर्शन के लिए आने लगे उसे भेंट चढ़ाते हुए प्रणाम करने लगे साधु के सामने बहुत रुपये पैसे भी पड़ने लगे तब मछुआ ने विचार किया कितने अचरज की बात है मैं सचमुच में साधु नहीं हूँ फिर भी मुझ पर लोगों की इतनी श्रद्धा भक्ति है तब तो सच्चा साधु बन जाने पर मुझे अवश्य भगवान मिलेंगे इसमें संदेह नहीं जब कपट साधना से ही उसमें इतनी चेतना जाग गई तब सत्य साधना होने पर तो कोई बात ही नहीं 1103 किसी साधु को खूब सिद्धियां प्राप्त हुई थी इसलिए उसे अहंकार भी हुआ था किंतु वह साधु स्वभाव से अच्छा था उसने तपस्या भी की थी इसलिए एक दिन स्वयं भगवान साधु का वेश धार धर कर उसके निकट आए और बोले महाराज सुना है कि आपको खूब सिद्धियां प्राप्त हुई है साधु ने उन्हें आव भगत कर पास बैठाया इतने में सामने से एक हाथी जाता हुआ दिखाई पड़ा नए साधु ने पूछा क्यों महाराज क्या आप चाहे तो इस साधु को मार सक इस हाथी को मार सकते हैं पहला साधु बोला हाँ यह हो सकता है फिर उसने थोड़ी सी धूल लेकर मंत्र पढ़ते हुए उस हाथी पर फेंका हाथी तुरंत छटपटा कर मर गया तब आगंतुक साधु ने कहा आप में इतनी शक्ति है हाथी को मार डाला पहला साधु आनंद से मुस्कराने लगा फिर नए साधु ने कहा अच्छा आप इस हाथी को फिर जिला भी सकते हैं पहला साधु बोला यह भी हो सकता है ऐसा कहकर उसने फिर उस पर मंत्र पढ़कर धूल फेंकी हाथी तत्काल हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ तब नया साधु बोला आप में कितनी शक्ति है पर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ यह जो आपने हाथी को मारा और फिर जिला दिया इससे आपको क्या लाभ हुआ इससे आपकी स्वयं की कितनी उन्नति हुई इसके द्वारा क्या आप भगवान को पा सके इतना कहकर वह साधु अदृश्य हो गया ग्यारह एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट कर बेचते हुए अत्यंत कष्ट से दिन गुजारा करता था एक दिन अचानक एक साधु ने उससे कहा बच्चा आगे बढ़ो साधु की बात सुनकर लकड़हारा कुछ दूर तक गया उसे वहां एक चंदन का वन दिखाई दिया तब वह चंदन की लकड़ियां काट लाया और उन्हें बेचकर उसे बहुत अधिक पैसा मिला दूसरे दिन उसने विचार किया मुझे साधु बाबा ने चंदन के बारे में तो कुछ नहीं कहा था उन्होंने तो उन्होंने तो सिर्फ कहा आगे बढ़ने कहा था मुझे और आगे बढ़ना चाहिए वह चंदन वन से भी आगे बढ़ा और थोड़ी दूर चलकर उसे एक जगह तांबे की खान दिखाई पड़ी उस खान में से बहुत सा तांबा उठा लाया और उसे बाजार में बेचकर कर उसने पहले दिन से भी अधिक धन कमाया इसके दूसरे दिन वह और आगे बढ़ा तो उसे चांदी की खान मिली चांदी बेचकर उसे और अधिक धन प्राप्त हुआ परंतु इतने से न भूलकर वह और भी आगे आगे जाने लगा धीरे धीरे उसे सोने और हीरे की खाने मिली और वह बहुत धनवान बन गया धर्मराज्य में भी यही नियम है यदि तुम यथार्थ ज्ञान चाहते हो तो आगे बढ़े चलो साधना की किसी विशेष अवस्था में कुछ सिद्धियां या अद्भुत दर्शना दी कर मारे आनंद के अपना उद्देश्य भूल मत जाओ यदि तुम आगे बढ़े जा चलोगे तो तुम्हें अंत में अमूल्य धन प्राप्त होगा